जिस सनी के साथ आगे भी जाने लसू जो भी है, यही एक है हर रोज आप सुनेंगे कुछ खास गाने कहने जाने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 सफर आर जी सनी के साथ नमस्कार आप सुन रहा रेडियो मधुबन 90.4 एफएम पर खाबो का सफर मैं हूं आपका हम सफर सनी जी हां खाबो के सफर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आप सभी जानते हैं खाबो के सफर इस कार्यक्रम में हम लोग 50s एंड 60s के ओल्ड मेलोडीज सुनाते हैं और कुछ गजल्स भी सुनाते हैं तो आज हम लोग सुनाएंगे एम अल्फाबेट के सारे गाने जी हाँ जो बहुत ही खूबसूरत गाने हैं एम अल्फ़ाबेट वाले वो आपको आज सुनाएंगे लेकिन शुरू करेंगे एक गजल से जी हाँ एक बहुत ही खूबसूरत गजल है जिसको खास हम लोग अभी सुनाने वाले हैं जैसे कि ये और आज के इस शो को सजाने के लिए हमारे साथ खास मेहमान हैं पल्लवी जी हरियाणा से बिलोंग करते हैं तो पल्लवी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है खाबो के सफर में हेलो थैंक यू सो मच जी बहुत बहुत स्वागत है और मैं चाहूंगा पहली बार आप हमारे इस कार्यक्रम में आए हैं और हमारे सभी श्रोताओं से रूबरू हो रहे हैं आपकी आवाज से तो मैं चाहूंगा कि आप अपने बारे में जरूर बताइए मेरा नाम पल्लवी है मैं हरियाणा में कुरुक्षेत्र शहर से हूँ ये मां भारता की लैंड है जैसे कि आप सब जानते हैं मैं प्रोफेशन से एक शेफ हूँ पेस्ट्री शेफ हूँ मैं यहाँ पे बिजनेस रन करती हूँ और लोगों के लिए डिजर्ट्स बनाती हूँ बहुत सारे सुंदर सुंदर केकस चॉकलेट्स अभी सारे काम हाँ मीठे खाए और धीरे धीरे सब काफी कुछ बढ़ने वाला है जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया अपने बारे में आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोता भी सुनकर सोच रहे होंगे कि केक हमें भी मिल जाए तो अच्छा है आइए <laughs> आगे बढ़ते हैं और पल्लवी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है खाबों के सफर में और मैं जिस गज़ल के बारे में बात कर रहा था ये एल्बम ट्राई फॉर ट्राई करके एल्बम थी जगदीश सिंह साहब ने इसे संगीत से संवारा है और नंदलाल पाठक ने इसे लिखा है सीजा रॉय ने इस गज़ल को गाया है तो चलिए पल्लवी जी मैं आपके लिए खास ये पहला गज़ल कार्यक्रम की शुरुआत में जो एम अक्षर से शुरू होता है उसे सुनाना चाहूँगा बहुत ही प्यारी सी गज़ल है सीजा राय की खूबसूरत आवाज़ में जगदीश सिंह का खूबसूरत संगीत है तो चलिए साथियों कार्यक्रम की शुरुआत में ये पहला गज़ल आपके नाम बहुत ही प्यारा सा गज़ल आपने सुना आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को भी अच्छा लग रहा है और पल्लवी जी कैसे हैं आप बहुत अच्छे <laughs> जी जी अच्छे जी जी आपका फिर से एक बार स्वागत है आइए आगे, आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में खाबों के सफर में मैं हूँ आपका हम सफर और आप ले चलता हूँ मैं एम अक्षर वाले गीतों की तरफ एक गाना है जो नाइनटीन में एक आई थी आया सावन झूम के बहुत ही प्यारी सी फिल्म थी और इसमें एक गाना है एम अक्षर वाला जैसे कि ये जी हाँ माझी चल वो माजी चल, चल, चल, चल।, चल, चल। पल्लवी जी कैसा लग रहा है आपको बहुत अच्छा ये सॉन्ग भी हम जब छोटे थे हम पूरी फैमिली साथ में ही मूवी देखने गए थे और हम सभी सॉन्ग को सबसे सब ज्यादा एंजॉय करते थे <laughs> बहुत बहुत बहुत अच्छा लगता है वो फील आज भी हम जब फैमिली पिकनिक पे जाते हैं लेक के पास और नाव में बैठे होते हैं तो ये सॉन्ग जरूर मेरे फादर प्ले करते हैं और हम सब उसी फील में खो जाते हैं जैसे उमा जी चल मतलब बहुत बहुत, बहुत बहुत बहुत अच्छा लगता है और जैसे सन हमारे ऊपर आ रहा होता है बस हम सारे पाँच मिनट पापा का ऑर्डर होता है कोई नहीं बोलेगा और इस गाने को सबने फील करना और इन्जॉय करना फिर हम साथ में बस थोड़ा चाय सिप कर रहे होते हैं और थोड़ा रहे होते हैं, चल रहा होता है। तो बहुत आइए तो अच्छा तो अच्छा आगे, आगे बढ़ते हैं बहुत ही अच्छी बात आपने बताया की इसमें जो समुन्दर का किनारा है या पिकनिक स्पॉट जैसी वाली बात आपने कही तो इसके साथ साथ शाम में जब अगर समुंदर के किनारे पे आप समंदर के किनारे पर बैठकर नज़ारे को देखते हैं तो कहीं कही ना कहीं आपका मन जो है एकदम क्या कहते हैं शांत हो जाता है और एक अलग फील कराता है तो आइए आनंद बक्सी साहब का लिखा यह गीत मोहम्मद रफ़ी साहब का गाया लक्ष्मीकांत पैराल का खूबसूरत संगीत से सजा आया सावन जुम के इस एल्बम से ये गीत है तो इस गीत का आनंद उठाएंगे और कहा जाता है कि ये जो एक फिल्म है आया सावन जुम के एक बूढ़े व्यक्ति की कहानी इसमें बताई गई है जीवन के जो उतल पुतल है उतार चढ़ाव है जिसमें आ, एक गलती से एक व्यक्ति जो है बूढ़े व्यक्ति को मार देता है और बाद में पता चलता है उस व्यक्ति को कि ये जो व्यक्ति गलती से मारा गया है वो उनकी प्रेमिका के पिता है तो वहीं इस फिल्म के कलाकार हैं धर्मेंद्र आशा पारेख निरूपमा रॉय राजेंद्र नाथ और इस फिल्म को डायरेक्ट किया था रघुनाथ जालानी ने तो दोस्तों आइये इस गाने का आनंद उठाते हैं उसके बाद फिर आपसे जुड़ते हैं आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन 90.4 एफएम फोर एफ एम सुनते रहो मस्कते रहो मांझी चल चल माझी चल हो माझी चल माझी चल माझी चल माझी चल हो माझी चल, ओ चल, ओ चल। तू चले तो छम छम बाजे मौजों की पायल हो माझी चल मन बचवार है तेरा जीवन नदिया की धार है कन्ह है नैया मन बचवार न का लहराता चलो माझे चल माझे चल आशाम से न जोड़ दे ये निराशा के बंधन तोड़ दे आशाम से न जोड़ दे ये निराशा के बंधन तोड़ दे सुनो माझी आज का गम तुछो पीछे आज तो पीछे रह गया है सामने है कल ओ माझे चल मांझे चल मांझे चल छंबाज मौजों की पायल ओ माझी जल माझी जल नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है खाबो के सफर इस कार्यक्रम में और काफी अच्छी बातें हो रही हैं और बहुत ही खूबसूरत गाने आपके लिए हम लेकर आए हैं अगला गाना है मान मेरा अरे नादान के मैंने तुझसे किया है प्यार <laughs> पल्लवी जी कैसे हैं आप बहुत अच्छे जी जी जी क्या आपने ये गाना सुना है कभी नहीं सुना है, नहीं। अच्छा अच्छा मैं बता देता हूँ ये बहुत ही खूबसूरत मस्ती बरा गीत है और एकदम जैसे कि चुलबिल जैसे कहते हैं ना एक बहुत ही प्यारी सी मस्ती है इस गाने में और ये आन 1952 की एक फिल्म है उसमें ये गाना है शकील बदायी साहब का लिखा मोहम्मद रफ़ी साहब ने इसे गाया है और नौशाद साहब ने इस फिल्म में यानी इस गाने को संगीत से सजा है तो ये फ़िल्म आन जो है एक गरीब ग्रामीण की कहानी है जय नाम के एक कैरेक्टर का कहानी है जो एक खेल में राजकुमार को हराता है जिससे राजकुमार परेशान होता है और बाद में जय को शमशेर की बहन से प्यार होता है और उसे अपने प्यार के लिए राज़ी करने की कोशिश करता है तो एक प्रेम कहानी है और वो चीज़ें यहाँ पर बताने की कोशिश की गई है तो इस फिल्म के कलाकार हैं दिलीप कुमार निम् नादिरा प्रेमनाथ और मुकेश महबूब खान ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया था तो पल्लवी जी आगे बढ़ते हैं और इस गाने को सुनते हैं आप सुना है रेडियो मत वन नाइनटी पॉइंट फोर फैम सुनते रहो मस्कर रहो मेरा एहसान अरे नादान के मैंने तुझसे किया है प्यार मैंने तुझसे किया है प्यार मेरी नजर की धूप न भरती रूप तो होता हुसन तेरा बेकार मैंने तुझसे किया है प्यार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 सही नफरत ही सही इसको भी मोहब्बत कहते हैं तू लाख छुपाए भेद मगर हम दिल में समाए रहते हैं तेरे भी दिल में आग उठी है जाग जबा से चाहे न कर इतदार मैंने तुझसे किया है प्यार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 अपना न बना लू तुझको तो अगर इक रोज तो मेरा नाम नहीं पत्थर कट कर पानी कर तू ये तो कोई मुश्किल काम नहीं छोड़ते अब ये खेल तू कर ले मेल मेरे संग मान ले अपनी हार मैंने तुझसे किया है प्यार मेरा एहसान, अरे नादान के मैंने किया है प्यार नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है और बहुत ही अच्छे अच्छे गीत आप सुन रहे हैं और पुराने जो गाने हैं उसमें एक मेलोडी है जो हमारे दिल को छू लेती हैं आज के समय में जो गाने हैं और पहले के ज़माने में गाने हैं उसमें थोड़ा सा अंतर ज़रूर है और आज भी हम लोग पुराने फिल्मी गीतों को सुनते हैं और नए सुनते हैं बेसिक जो डिफरेंस है वो हमें पता ही चल जाता है पल्लवी जी बताइए आपको कैसा लगता है पुराने गीत या फिर अभी वाले गीत में क्या डिफरेंस है? पुराने वाले गीत में एक अलग ही मस्ती होती थी एक अलग ही प्योरिटी होती थी मतलब जब उसको सुनते थे तो ऐसे मन करता था कि आंखें बंद करके उस गाने को फील करा जाए आजकल के जो गाने हैं, उनका कोई सेंस ही नहीं होता मतलब कोई मीनिंग ही नहीं है बल्कि आजकल के सारे सिंगर्स पुराने गाने को ही लेकर रीमिक्स करते हैं क्योंकि पुराने वालों गानों की भी बात ही अलग है हमारी हमारे इनफैक्ट हमारे बुजुर्गो को देखा जाए वो आजकल के नए गाने सुनते ही है पुराना जैसे रेडियो पे आ जाए तो तो तो कहते हैं अब सही गाना कोई कोई तो उनको उनको पसंद ही नहीं आता इस ज़माने के तो उनको तो लगता है ये क्या सुनते हैं आजकल के बच्चे जी, जी जी जी तो पुराने वालों की तो बात ही अलग है बिल्कुल सही बात है तो ये बहुत अच्छी बात आपने बताया एक फिल्म आई थी 1968 में जिसमें एम अक्षर का गाना है जैसे की ये जी जी जी और ये फिल्म है अनोखी रात जिसमें एक व्यापारी और उसकी पत्नी बरसात की रात एक घर में आश्रय लेते हैं और वहाँ एक डाकू से उनकी मुलाकात होती है और फिर कहानी आगे बढ़ती है अशित सेन का डायरेक्शन में ये फिल्म बनी थी संजीव कुमार अरुणा इरानी जाहिद तरुण बोस इस फिल्म के कलाकार रहे और इस फिल्म का ये गाना जो है इंदिवर साहब ने लिखा था और लता मंगेशकर जी ने इसे हवाज़ दिया था रोशन साहब का खूबसूरत संगीत से सजा चलिए अब इस गीत का आनंद उठाते हैं महलों का राजा मिला <laughs> सुनते रहो मुस्कराते रहो जी खाबों का सफ़र आप सुन रहे कार्यक्रम और हमारे साथ खास मेहमान पल्लवी जी हैं जिनसे बातें हो रही हैं आशा करता हूँ आप बहुत सारे ये जो एम अक्षर वाले गीत हम लोग फिफ्टीज एंड के गाने सुना रहे हैं इन गीतों को सुनकर आप भी एंजॉय कर रहे होंगे पल्लवी जी बहुत एंजॉय कर रहे हैं मतलब बिल्कुल ऐसा लग रहा है की अलग ही टाइम पे पहुँच गए <laughs> और फिर से पुराने गाने सुनने का मौका मिल रहा तो बहुत अच्छा लग रहा है जी जी अच्छा, अगला गाना कौन सा है आपके पास हम सुनना चाहेंगे मैं मैं चली, मैं मैं चली चली चली चली जी जी जी चा, चा, थोड़ा आप? <laughs> जी जी जी थोड़ा थोड़ा आप नहीं है, कोशिश कर सकते हैं जी, सा जी, जी, जी। मैं चली, मैं चली, देखो प्यार की गली मुझे रोके ना कोई मैं चली मैं चली न न मुझे कोई प्यार का दुटे दुटे ना मेरी <laughs> चलिए बहुत ही अच्छा गीत आपने सुनाया आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को भी बड़ा अच्छा फील हो रहा होगा क्योंकि एक नए आवाज में जब गाना सुनते हैं तो उनको भी अच्छा लगता है तो बहुत ही प्यारी सी जो गीत है प्यारा गीत आपने याद कराया पड़ोसन फिल्म जो कॉमेडी फिल्म थी 1968 का मस्ती बड़ा फिल्म था जिसमें बहुत ही अच्छे कलाकार थे जैसे कि महमूद अली किशोर कुमार सुनील दत्त और साहरा बानू और कैस्टो मुखर्जी इनका जो एक्शन्स हैं उसे उनको देख ही खुशी हो जाती लोगों के चेहरे पर मुस्कान आ जाती थी तो ज्योति स्वरूप इस फिल्म के डायरेक्टर थे और ये एक बहुत ही मस्ती भरा गीत है और इस गीत को भी हम लोग सुनते हैं जैसे युवा अवस्था में ये गीत जैसे गाने वाली फील आती है तो राजेंद्र कृष्ण साहब ने लिखा था इस गीत को आशा भोसले ने गाया है आशा भोसले लता मंगेशकर इन लोगों ने मिलकर दोनों ने गाया है इस गीत को राहुल देव वर्मन का खूबसूरत संगीत से सजा अगला गाना ये आपके लिए सुनते रहो मुस्कराते रहो बढ़ते हैं बहुत ही अच्छे अच्छे गीत आप सुनाए हैं और पल्लवी जी बहुत ही प्यारा सा गीत आपने याद कराया थैंक यू सो मच और अब बात अब बात करते हैं 1962 की एक फिल्म आई थी जैसे कि नाम था आशिक ये जो फिल्म है एक प्रताप नाम के व्यक्ति के ऊपर बनाया गया है और कुछ ऐसी चीजें हैं परिवार की बातें इसमें बताई गई हैं परिवार में जो आती प्रेम को लेकर वो चीजें ऋषिकेश जो है एक फैमिली ड्रामा को बताने की कोशिश उन्होंने की थी पद्मिनी नंदा लीला और पद्मी नीलाचार्य पर पिक्चराइज किया गया था ये फिल्म आशिक तो इसमें एक गाना है जैसे कि ये मैं आशिक का। जी हाँ मैं आशिक हूँ बहारों का ये भी एक बहुत ही खूबसूरत मस्ती बरा गीत है शैलिंदर साहब का लिखा मुकेश जी का गाया हुआ शंकर जयकिशन का संगीत आशिक इस एल्बम का ये अगला गाना अभी आपके लिए सुनते रहो मुस्कराते रहो नहीं देखा कभी पहले कभी पहले नहीं देखा ये फूल है किन गुलजारों का मैं आशिक हूँ बाहरों का मैं आशिक हूँ बाहरों का, का नहीं देखा कभी पहले कभी पहले नहीं देखा ये भूल है किन गुलजारों का मैं आशिक हूँ बाहरों का मैं आशिक हूँ बाहरों का मैं आशिक हूँ बाहरों का मुझे जो पसंद हो मैं छोड़ता नहीं पर डरो मत फूलों को मैं तोड़ता नहीं मुझे जो पसंद हो मैं छोड़ता नहीं पर डरो मत फूलों को मैं तोड़ता नहीं मुझको खबर है कि तुमसे नाजुक कलियां छूने से शर्मा जाती है यह आदत मेरी बिना मतलब के ये नजर किसी चेहरे पे यूँ ही रुक जाती है यूँ ही रुक जाती है नहीं दिल में कुछ मेरे मुझे शौक से रुक नजारों का मैं आशित हूँ पहाड़ों का मैं आशिक हूँ बाहरों का हसीनों की हो खाक हम लोग रंग रूप को न देखें अगर तुम से कसीनों की हो खाक होदल हम लोग रंग रूप को न देखें अगर जिसकी तरफ कोई देखता नहीं पूछो उससे कितनी तकलीफ होती है जल जाता है वो दिल ही दिल में जब सामने उनके औरों की तारीफ होती है तारीफ होती है तो लट उल जी सुलझा दू मतलब है ये मेरे इशारों का मैं आशित हूं बाहरों मैं आशित हूँ पहाड़ों का नहीं देखा कभी पहले कभी पहले नहीं देखा ये फूल है किन गुलजारों का मैं आशित हूँ पहाड़ों का मैं आशिक हूँ and mm -hmm. आइए आगे बढ़ते हैं कहाबों का सफ़र इस कार्यक्रम को आप सुन रहे हैं और मैं हूं आपका हम सफ़र सनी और आज के हमारे ख़ास मेहमान पल्लवी जी हैं जिनसे बातें हो रही हैं और जैसे उन्होंने गीत अभी कुछ देर पहले मैं चली मैं चली ये शब्द यूज़ किया था सेम शब्द जो है शुरुआत में इस गाने में भी है जो एक फ़िल्म आई थी नाइनटीन में प्रोफेसर जी हाँ इस फिल्म का ये भी गाना थोड़ा सा लिरिक्स पहले वाले मिलते हैं लेकिन फिर भी गाने का फील बिल्कुल अलग किया है शैलेंद्र साहब ने लता और रफी साहब ने इसे गाया है शंकर जयकिशन का संगीत सजा ये गाना जैसे कि अभी मैं चली, मैं चली। जी ये एक बहुत ही खूबसूरत फिल्म जो प्रोफेसर नाम का 1962 में रिलीज हुई थी शमी कपूर कल्पना महिमा ललिता पवार और टुन पर पिक्चराइज किया गया था और लेक हंडन के डायरेक्टर रहे और एक युवा व्यक्ति की कहानी इसमें है उनके चाची से वो बहुत परेशान रहते हैं और ये चीज़ें जो हैं इसमें बताई गई हैं चाची को एक एंटी कैरेक्टर दिया हुआ है और युवा पुरुष जो है वो इस फिल्म में उनके चाची के नेगेटिव रोल को देखकर बड़े परेशान हो जाता है लेकिन फिर भी शुरुआत में जो चीज़ें बताई गई और फिर हॉस्पिटल वाली बातें इसमें बताई गई हैं और बाद में हैप्पी एंडिंग दिखाया गया तो चलिए इस गीत का आनंद उठाते हैं आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन नाइन्टी पॉइंट सुनते रहो में हुस्न के झुक गया आसमां लो शुरू हो गई प्यार की दासता सजद में हुस्न के जहा कहीं आंखों से दूर, दिल से न जाओगे मेरे हुजूर। छाया शुरू, ऐसे में बह के तुम किसका सजद में हुस्न के झुक गया आसमान लो शुरू हो गई प्यार की दासता मैं चली मैं चली पीछे पीछे, पीछे सफल हम खुद जाए तो क्या है कल मैं चली मैं चली पीछे पीछे जहां, ये ना पूछो ये ना पूछो कहा सजद में हुस्न के झुक गया आसमान लो शुरू हो गई प्यार की दासता चली मैं जी पल्लवी जी कैसे हैं आप बहुत अच्छे <laughs> कब से बहुत अच्छी ही हूँ अच्छा अच्छा <laughs> अच्छा अब आखिरी गाना कौन सा आप सुनाना चाहेंगे एम एम अक्षर अक्षर वाला वाला जी पुराना ही होना चाहिए जी जी <laughs> मैं देखूं जिस ओर सखी ने जी जी जी मैं दे... लत जी जी मैं देखूं जिस और सकीरे राजा मेहंदी अली खान ने इस गीत को लिखा था लता मंगेशकर ने गाया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत से सजा ये गीत है अनीता इस एल्बम से जो 1967 में रिलीज हुई थी ये फिल्म एक जो है मनोज कुमार का डबल रोल है इसमें और एक भूल भलैया वाली जो कहानी है वो इसमें दिखती है और इसमें एक दुर्घटना को दिखाया गया है और उसके बाद वो हम वाली जो कहानी है हर फिल्म में रहता है वो चीज़ें इसमें बताने की कोशिश की गई हैं राज खोसला जी ने तो चलिए इस फिल्म का ये गीत अभी आपको सुनाते हैं मनोज कुमार साधना आई एस और धुमाल पर पिक्चराइज़ किया गया ये फिल्म और इसमें ये गाना जो है अपने आप में थोड़ा सा अलग है और एक अलग फील देता है तो चलिए इसी के साथ मैं कहूँगा कि हमारे साथ आज के शो में पल्लवी जी आप आए और अपनी भावनाओं को व्यक्त किया हमें बहुत अच्छा लगा और एक बार फिर से खागो का मुस्कुराते रहिए तो मैं भी सबको कहूंगी स्टेपी लिव योर लाइफ लाइक अच्छे अच्छे गाने सुनते रहिए फॉलो करते रहिए एंड यस स्टेपी जी पल्लवी जी बहुत ही प्यारा सा मैसेज आपने कोट किया हमारे श्रोताओं के लिए और बहुत सारी बातें आपने की बहुत अच्छे अच्छे गीत भी आपने सुनाए और एम अक्षर वाले जो गाने हैं बहुत ही प्यारे गाने थे और एक गाना जो आपका पसंदीदा था मैं चली मैं चली और दूसरा वो माजीरे जिसमें आपने अपनी फैमिली की बातें याद कराई हमें बहुत अच्छा लगा चलिए इसी तरह हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ते रहिए आशा करता हूँ आगे भी आप हमारे साथ रहेंगे इस प्रोग्राम में चलिए श्रोताओं एक बार फिर से पल्लवी जी के लिए यह चंद हमारी और से और आप सभी को फिर से कहना चाहूँगा आप खाबों के सफर इस कार्यक्रम को सुनकर जो मैसेजेस करते हैं जो प्यार दिखाते हैं वो इसी तरह बनाए रखिए ढेर सारी दुआएं सलाम नमस्ते खमा गनीसा सुनते रहो मुस्कराते रहो